परमादी प्रातस्मणी अनंत्रीसमल श्री प्रेमपुरीजी महाराज के एवं आराध्य श्री सद्गुदेव केवन पवित्र चरणारविंदों में कोटिशंदन हमारे आराध्य की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति आप सभी भी हमारे आराध्य के ही अनेकानेक रूपों में विराजमान हैं ये संपूर्ण कृतियां उन्हीं की ही निहार करके आप सब के भी पावन चरणों में मैं कोटिशाह वंदन करता हूं दृष्टि सुधारो जीवन समवार जीवन को यदि मधुमेह बनाना है में बनाना है आनंद में बनाना है तो संसार को संवारने की जरूरत नहीं है अपने विचार को संवारने की जरूरत है अधिकतर संसार के लोग संसार को ही संवारने के लिए उदित रहते हैं परेशान रहते हैं और विचारों को नहीं संवार पाते अगर विचार सुधर जाए तो संसार मधुर बन जाएगा और विचारों को सुधारने का साधन गुरुदेव के अतिरिक्त इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है तो हम वैराग्यशाली बन करके चित्त में वैराग्य को धारण करके संसार से विरक्त बन करके शरीर से नहीं मन से अधिकतर जो समाज में विकृतियां उत्पन्न होती हैं वह मन के वैराग्य के अभाव में ही है शरीर को वैराग्य के लक्षणों से लक्षित करने की उतनी आवश्यकता नहीं है सुख बनाने के लिए जितना अपने मन को वैराग्यशाली बनाना है कल किसी सज्जन ने पूछा महाराज वैराग्य के लिए क्या सन्यास लेना बहुत जरूरी है क्या वैराग्य माने सन्यास होता है क्या हमने कहा वैराग्य माने सन्यास ऊपर वाला नहीं अंदर का ही सन्यास होता है और इसकी आवश्यकता है और यह जब परमात्मा आपके ऊपर करुणा करेंगे कृपा करेंगे तो कोई न कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न कर देंगे जिससे आपके जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए वैराग्य उत्पन्न हो कोई ऐसे लक्षण यदि लक्षित तो हो तो भगवान की बड़ी कृपा माननी चाहिए एकादश स्कंद में हमारे जीवन धन गोविंद ने श्री उद्धौजी महाराज को उपदेश दिया उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण उपाख्यान है उज्जैन में रहने वाला एक विद्वान ब्राह्मण जो संपत्ति से जिसका बहुत राग था धीरे धीरे उसकी संपत्ति सब चली गई और संपत्ति चली जाने के बाद लोगों ने घर से निकाल दिया आप उसको पढ़िएगा तो पता चलेगा कि दुनिया में जितना उस भिक्षुक का अपमान हुआ शायद किसी का अपमान हो सके भगवान ने स्वयं सुनाया है उस भिक्षुक के लोग कपड़े छीन लेते हैं उस भिक्षुक को लोग गाली देते हैं उस भिक्षुक के ऊपर मल मूत्र फेंक देते हैं और वह भिक्षुक जब कभी एकांत में भिक्षा लेकर भिक्षा पाना चाहता है तो भिक्षा में लोग उसके मूत्र कर देते हैं अब इससे ज्यादा अपमान की दशा और क्या हो सकती है किंतु किसी ने पूछा कहो पंडित जी ये परिस्थिति आई तो कैसा लग रहा है पंडित जी कहते हैं अयम में भगवान तुष्ट आज हमारे ऊपर भगवान संतुष्ट हैं ये देखिए अनुकूलता में भगवान की कृपा का दर्शन तो कोई भी कर सकता है प्रतिकूलता में जो भगवान की कृपा का दर्शन करे सचमुच में सत्संगीत तो हुआ है अनुकूलता में भगवान बड़ी कृपा है भगवान का बहुत शुक्र है गुजार है बहुत बोलते हैं जब प्रतिकूल परिस्थिति अपने जीवन में आए और उस समय लगे कि अयम में भगवान तुष्ट आज हमारे ऊपर भगवान बड़े संतुष्ट हैं कहा कि कैसे पता चला भगवान आपके ऊपर बड़े संतुष्ट हैं बोले एन तो दशा में ताम इन्होंने जो हमारे जीवन में यह दशा जो प्रदान कर दी है यह दशा ना आती तो जीवन की दशा कैसे सुधरती इस दशा से ही जीवन की दशा सुधरेगी और वह वैराग्यशाली बनकर के गुनगुनाता रहता है गीत गुनगुनाता है तो मैं निवेदन तो यह कर रहा था कि जीवन में जब परिस्थिति विपरीत आए उस समय विचार की धारा क्या होनी चाहिए विचार की धारा होनी चाहिए कि निश्चित रूप से भगवान हमारे ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं आप लोगों ने पता नहीं कभी दर्शन किया है कि नहीं मैंने किया है हमारे यहां गांव में बच्चों को यदि कभी वर्षा ऋतु में या किसी ऋतु में फोड़ा हो जाए और फोड़ा का ऑपरेशन करवाना हो तो मां लेकर के जाती है बच्चे को डॉक्टर कहता है तेरे को पकड़ना पड़ेगा तू पकड़ेगी तब मैं चीरा लगाऊंगा अब मां यदि आंख बंद करके बच्चे को पकड़कर चीरा लगवाती है तो वह अपराध कर रही है कि कृपा कर रही है कृपा कर रही है वो ऐसा नहीं कि भगवान का भक्त बेचैन हो रहा हो और भगवान को प्रसन्नता होती हो भगवान भी व्यथित होते हैं भक्त के लिए किंतु भगवान जानते हैं कि इस ऑपरेशन के बगैर काम बनने वाला नहीं है ऑपरेशन बहुत जरूरी है आवश्यक है ऑपरेशन इसलिए महाराज जी ऑपरेशन करवाते हैं भगवान और यही दशा उस आत्मदेव के जीवन में हुई जिसकी चर्चा विगत दो वर्ष दो दिनों से हम कर रहे हैं उसने जैसे हम आप सब संसार में जितना प्रयास करते हैं सुख पाने के लिए दोनों बातें हैं कई बार सोचते हैं कि संसार में जब तक रहें तब तक सुखी रहें और शरीर पूरा हो जाए तो उसके बाद हमारे बच्चे तर्पण करें पिंडदान करें तो वहां भी सुखी रहें दोनों की सुख की कामना चित्त में रहती है आत्मदेव ने इसी के उद्देश्य से पुत्रोत्पत्ति का प्रयास किया था किंतु सफल नहीं हुए किंतु हिम्मत भी नहीं हारे पुत्र ऐसा मिला ऐसा पुत्र मिला जिसने इतनी पीड़ा दी इतनी पीड़ा दी पहले तो संपत्ति छीन ली उसके बाद गालियां देना प्रारंभ कर दिया अब गालियों का असर या हुआ कि इसकी जो ममता थी ममता मैंने अभी सुनाएंगे आपको ये मेरा बेटा मेरा पत्नी मेरी संपत्ति मेरी घर मेरा ये जो मेरा मेरा का संबंध है इसका नाम ममता है तो जहां जहां से ममता थी वहां वहां से महाराज उसको फटकार पड़ी बेटे ने फटकार लगाई पत्नी ने भी फटकार लगाई अब जब फटकार लगी तो वाक के निकल गया असारह खलु संसारों अब कहता है कि असार है संसार खलु मन निश्चय खलु निश्चय आज हमारा ये निश्चय हो गया कि संसार असार है अच्छा संसार के सार को खोजने का प्रयास न किया हो तो असार कैसे कहोगे अरे प्रयास किया और कोई सार नहीं मिला वैसे तो बुद्धिमान जो लोग होते समझदार निष्ठा वाले लोग वो मां बाप यदि कह दें कि इस रास्ते में जाओगे तो दुख मिलेगा तो मां बाप में निष्ठा है तो मान जाते हैं किंतु जो लोग महाराज मां बाप में निष्ठा नहीं रखते तो जब जाते हैं उस रास्ते में तब फटकार चोट लगती है तब मानते हैं मानना पड़ेगा ही भाई की तो गुरुजनों के माता पिता के बताए हुए रास्ते पर चलो तो सुधार है और नहीं चलो तो आप टोकर खाओगे आप पीड़ा पाओगे आप दुख पाओगे आप अशांति पाओगे तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में लौटना तो उधर ही पड़ेगा ये तो निश्चित है बिना लौटे काम बनने वाला है नहीं अब इन्होंने पहले यह बात समझाई थी संत ने आप लोगों ने कथा में कई बार सुना होगा संत ने जो यती इनको मिले थे आत्मदेव जी को उन्होंने कहा था कि पुत्र से आप सुख की कामना करते हो अरे कहाँ से सुख मिलेगा सगर को सुख मिलाकर क्या साठ हजार बेटे थे चित्रकेतु को सुख मिला क्या अरे तुम पुत्र से सुख की कामना करते हो पुत्र से कल्याण की कामना करते हो यदि आप अपने आप अपना कल्याण नहीं करो तो पुत्र से क्या आसार रखोगे बहुत समझाया था किन्तु तो समझ में नहीं आया था उस समय उस समय तो कह रहा था ये विद्वान ब्राह्मण कि महाराज आप तो संयासी हो आपको क्या पता है हम तो संसार में ही रस मानते हैं संसार को सुखद मानते हैं आज जब संसार से फटकार फड़ी तब कहता है असारहा खलु संसारो मैं तो कई बार चिंतन करता हूं कि स्वयं जब अनुभव करके हम वापस आते हैं तो उसमें दृढ़ता ज्यादा होती है कई बार जब गुरुजन या कोई बताए तो हो सकता है कि लगे मन में कि उन्होंने सही ढंग से काम नहीं किया होगा इसलिए उन्होंने दुख पाया हम तो बड़े चतुर हैं समझदार हैं हम समझदारी से करेंगे तो हमको थोड़ी सुख दुख मिलेगा इसलिए उन पर बात ना मानकर यदि लगते हैं तो बाद में जब स्वयं घाटा होता है स्वयं हानि होती है स्वयं पीड़ा मिलती है तब लगता है अरे वो बात उनकी उस समय मान जाते तो अच्छा होता अब देखिए यही बात हुई आज ये स्वयं कहता है असारह खलु संसारो और ये संसार आसार होने के साथ साथ ये क्या है विमोह ये मोहित करने वाला है है तो महाराज ये दुख देने वाला किंतु तो लगता सुख देने वाला है और है तो महाराज कष्टदायी किंतु तो लगता है कि इसको पा जाएंगे तो सुख मिल जाएगा ये विमोहक है इसने वान जलते निशम इसने माने हमारे यहां संस्कृत में स्नेह को घी को भी स्नेह कहते हैं तेल को भी स्नेह कहते हैं और स्नेह आप लोग बोलते हैं जैसे बच्चे से हमारा स्नेह रागवान तो रागवान जो व्यक्ति होगा वो रात दिन तक जलेगा ही जलेगा भाई दीपक में तेल जब तक रहेगा तब तक तो जलेगा वैसे जीवन में जब तक राग रहेगा अटैचमेंट रहेगा तब तक जलना पड़ेगा चाहे बाबा जी हो और चाहे गृहस्थ जी हो ये इसने ये नहीं देखेगा कि बाबा जी के चित्र में आए हैं तो हम इसको न जलाएं अब जड़ भरत जी के जीवन में आए तो जलाया कि नहीं भरत जी को चाहे कोई भी क्यों न हो राग जलाएगा जलाने का काम ही है आग का अंगारा कोई भी पकड़े एक्स वाई जेड वो जलाएगा ही जलाएगा जलाने का काम करेगा वो अंगारा क्योंकि उसका स्वभाव है गुणधर्म में हुआ तो इसने कहिए कहते हैं वान जलते निशम रात दिन व्यक्ति वह जलता है जो स्नेहवान होता है जब ये भाव सुने तो समझ गए कि अब इनको टीस है देखो पता चलता है वाणी से वाणी से पता चलता है कि इसके चित्त में भक्ति है किसके चित्त में वैराग्य है कि, कि ज्ञान है तो उनको लगा कि संसार से इसको अब टीस हुई है और मैं तो कई बार लोगों को कहता भी हूं वह गुरुदेव की कृपा ही गोकर्ण के रूप में घर में रह रही थी और वह कृपा गोकर्ण के रूप में जो विराजमान थी वह प्रतीक्षा में थी कि कब इसको वैराग्य हो और हम इसको अपने वाक्य के द्वारा भगवान की ओर बढ़ा दें संसार से छुड़ा करके परमात्मा की ओर अग्रसित कर दें आज जब ये भाषा सुनी तो मन ही मन गोकर्ण बड़े प्रसन्न हुए उनको लगा कि हमारा संकल्प साकार हुआ भले देरी लगी किंतु संकल्प साकार हुआ वैराग्यशाली बने अभी पीड़ा थी पीड़ा क्या थी अधिकतर ग्रस्तों को ये पीड़ा होती है कि हमने बालक को पढ़ाया हमने योग्य बनाया हमने ये किया हमने ये किया हमने ये किया और ये हमारे साथ ये सुलूक करता है सबको यही होता है अधिकतर तो पहले पहले इन्होंने देखो ध्यान दीजिए साधक की दृष्टि से मैं निवेदन कर रहा था कल भी निवेदन किया था कि साधक को सजग रह करके पहले शरीर को बाधित करना चाहिए अधिकतर क्या होता है जो वेदांत प्रणाली हम लोग रट लेते हैं ना तो रटने में क्या गड़बड़ है दृष्टा भाव कहते हम तो दृष्टा है और लगे रहते हैं शरीर की ही सेवा में शरीर की ही सुश्रूषा में लगे रहते हैं एक बंबई में हमको देवी जी मिली वो देवी जी को हम बंधन करते हैं लगभग वो है पैंसठ 70 पैंसठ साल की हों कहो हो। लगती कम उम्र की हैं। मैंने एक दिन पूछा कि एक कम उम्र के लगने के लिए आप करती क्या हो तो जब उन्होंने दिनचर्या बताई अपनी चार बजे साढ़े चार बजे योगा सिखाने वाला आता है उसके बाद वो जाता है तो ये करते नौ दस बजे तक शरीर की सेवा के अलावा अतिरिक्त कोई दूसरा काम नहीं है उनके पास में न सत्संग न ध्यान न विचार केवल शरीर को संवारने का ही व्यापार अब भाई ये शरीर चाहे कितना संवारो आप कभी विचार कीजिएगा जो जिससे हम लोगों का शरीर उत्पन्न हुआ है मूल में चिंतन करना हमारे मां बाप ने जो भोजन किया वो भोजन का जो अंतिम अंश है वो रज और वीर के रूप में परिणित हुआ वो बिंदु से ही ये शरीर उत्पन्न हुआ हमारा आपका सबका तो जो सब्जी जो फल जो दूध जो दही अगर एक दिन भी संभाल कर न रखो तो सड़ जाए सब्जी अगर सुबह बना करके फ्रिज में न रखो रेफ्रिजरेटर में रखो तो शाम को गंध आने लगेगी कि नहीं आने लगेगी फल भी आपके सड़ जाएंगे तो सड़ने वाले पदार्थ से बना हुआ शरीर चाहे इसको चाहे कितना संभालो एक, एक दिन एक दिन ये सड़ने वाला है भाई परिणामी है विकृत तो होने वाला है इसलिए गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को कहा अच्छा आज पिताजी बनकर नहीं आए, ये शिष्य बनकर आए हैं आज गोकर्ण पुत्र बनकर के बात नहीं कर रहे हैं अगर पुत्र बनकर के बात कहते तो कहते पिताजी चिंता मत करो हम भी तो आपके बेटे हैं अगर आपका एक नालायक बेटा निकल गया दुंदकारी, तो निकल जाने दो हम आपको बढ़िया मकान बना के देंगे बढ़िया सुविधा देंगे और यहां नहीं तुमको बाहर विदेश लेकर के रखेंगे आश्वासन दे सकते थे समझा सकते थे कि हम पुत्र है आपके आपने कृपा करके हमको विद्या दान किया है ये तो बच्चे की भाषा थी बेटे की भाषा थी किंतु इन्होंने बेटे की भाषा का प्रयोग नहीं किया एक गुरु की भाषा का प्रयोग किया क्यों गुरु की भाषा का प्रयोग क्यों किया क्योंकि ये स्वयं शिष्य बनकर के आए थे आत्मदेव जी आज शिष्य बनकर के सामने समुपस्थित हैं इसलिए इन्होंने कहा देहे मांस रुधिरे भी देखो पहले अहमता मिटाओ और बाद में ममता मिटाओ ये अहमता ममता का झमेला ही हमारे जीवन में दुख को देता है अहमता मिटाने की प्रणाली ध्यान दीजिए अहमता होती है शरीर में और ममता होती है संसार में अहंता का विषय शरीर है जब भी अहमता का विषय होगा शरीर में हूं अब ये शरीर में हूं जो ये भाव है ये दुख का ही हेतु है कल मैंने निवेदन किया था कि अधिकार का सवार अपने को कार कहने लगे तो हम लोग बेकार कहेंगे उसको मैं तो कई बार विनोद में कहता हूं यदि हमारे वृंदावन में होगा तो आगरा भेज देंगे कि भाई इसको आगरा भेजो ये कहता है मैं कार हूं मैं कार हूं तो अगर आगरा भेजा जाएगा ताजमहल देखने के लिए नहीं वहां और भी कुछ है नाम हम नहीं बताएंगे तो याद रखें जैसे कार का सवार अपने को कार बोले हम उसको बेकार बोलते हैं वैसे यदि शरीर में रहने वाला व्यक्ति अपने को कहे मैं शरीर हूं तो कैसे कुर्ता पहनने वाला व्यक्ति कहे मैं कुर्ता हूं और महाराज मैंने तो देखा है इसका अनुभव आपको है कि नहीं पता नहीं किसी वस्तु के साथ जब बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है राग हो जाता है तो उसकी पीड़ा अपनी पीड़ा लगती है उसकी खरोच अपनी खरोच लगती है हमारे महाराजा जिस के शिष्य हैं बेंगलोर में उन्होंने गाड़ी खरीदी बड़ी गाड़ी थी लव हमको तो गाड़ी का नाम पता नहीं होता है हम जानना भी नहीं चाहते क्योंकि गाड़ी खरीदने का संकल्प कभी है नहीं गाड़ी रखने का संकल्प नहीं तो चाहे कोई किसी कार में बैठाल के ले आए हमको उसका कोई महत्व नहीं है कई लोग महाराज बताते हैं महाराज ये जाते हो कितने की गाड़ी है तो हमने कहा हमको काय को बताते हो खरीदना है ही नहीं हमको तो गाड़ी खरीदने का कोई संकल्प ही नहीं तो हमको गाड़ी के नाम नहीं पता कौन सी गाड़ी क्या गाड़ी गाड़ी बहुत महंगी थी बस इतना जानते हैं तो उन्होंने गाड़ी खरीदी और खरीद करके कहा कि महाराज आप कृपा करो इसमें बैठ करके अमुक जगह तक चले चलो हमारी गाड़ी का उद्घाटन हो जाएगा मैं बैठ करके उस गाड़ी में गया संयोग से वो ड्राइवर ने इतनी लंबी गाड़ी कभी चलाई नहीं थी बड़ी एक भीड़ में वो मोड़ने लगा तो उस गाड़ी में खरोच आ गई अरे महाराज वो दृश्य हम कभी नहीं भूलते हैं उन्होंने तुरंत गाड़ी को साइड में खड़ा कराया और खड़ा करा करके ड्राइवर को तीन चार हाथ लगा दिए बोले मूर्ख कहीं कि इतने उद्विघ्न थे वो मैं तो उनके चेहरे को देख करके एकदम दंग था कि गाड़ी में खरोच लगने से इनको इतनी उद्विग्नता क्यों हो गई इतने बेचैन क्यों हो गए गाड़ी अलग है ये अलग है अरे भाई शरीर में खरोच लगे तो हमको लगना चाहिए कि हमको पीड़ा लग हुई बेदना हुई और लगी गाड़ी को बेचैन ये है मैं तो दृश्य ही देखता रह गया कुछ बोला नहीं बाद में मैं चिंतन करने लगा कि श्रमणानंद जैसे उसको गाड़ी में खरोच लगने से बेचैनी होती है, ऐसे हमको भी तो शरीर में होती है बात ये शरीर के साथ ज्यादा अटैचमेंट होगा तो इसकी थोड़ी सी भी पीड़ा आपको ज्यादा लगेगी वही गाड़ी पुरानी हो जाती फिर खरोच का डर नहीं होता है बिगड़ जाए तो डर नहीं होता अच्छा एक बात और बता दीजिए गाड़ी आपने बेच दी हो और जाकर एक्सीडेंट हो जाए उसका पैसा आपको मिल गया हो तो आपको पीड़ा होगी गाड़ी तो वही थी भाई गाड़ी वही थी सब कुछ आप वही कि अब क्यों नहीं होगी क्योंकि हमने छोड़ दिया कि वो हमारी नहीं है जब हम अपना मानकर चलेंगे, अपना क्या शरीर की तो विडंबना बड़ी विलक्षण है शरीर की विडंबना हमारी आपकी ऐसी हो सकी अपना शरीर को नहीं मानते शरीर ही में हुए मानते हैं आपसे यदि कोई परिचय पूछे क्या है हमसे कोई परिचय पूछे क्या है तो हम शरीर का ही तो परिचय बताएंगे शरीर का ही नाम बताएंगे शरीर का ही परिचय बताएंगे जैसे कोई घर में रहने वाला व्यक्ति घर का परिचय बता रहा हो कि ये मैं हूं ऐसे तो इन्होंने कहा सबसे पहले पिताजी तो ये धारणा रखो, क्या धारणा रखें कि देहे मांस रुधिरे बिमति तेजत्व में जो जो मटेरियल लगाए देह में जो मांस है मांस तुम हो नहीं सकते हो हड्डी तुम हो नहीं सकते हो तो ये शरीर आप नहीं हो यह पहले विचार करो अब देखो दूसरी ओर विचार क्या करें जाया सुता दिसु सदा ममताम विमुंचव पहले अहंता तोड़ो अहंता टूटने के बाद महाराज ममता तोड़ो अहंता टूटने का ही प्राय शरीर से अहम भाव को मिटाओ शरीर को अहम भाव से मिटाने से फायदा क्या होगा एक महात्मा को सची घटना सुना रहा हूं कोई बड़ी गालियां दे रहा था गाड़ियां दे रहा था वो महात्मा हंस रहे थे तो और गालियां दे वो जब और गालियां दे तो महात्मा और हंसे तो मैंने बाद में पूछा कि वो गालियां दे रहा था आप जानबूझकर हंस रहे थे कि सचमुच में हंसी आ रही थी तो उन्होंने कहा बाबरे सचमुच में हंसी आ रही थी मैं सोचता था इस शरीर को तो मैं ही डबले को डबला बोलते थे बोले इस डबले को मैं रोज गाली देता था आज कोई दूसरा देने वाला मिल गया तो बड़ी खुशी हुई कि हमारे जैसे कोई दूसरा अभी तो डबले को समझता है अब देखिए भाई बात यह है ये शरीर में एक भी प्रशंसनीय कोई चीज है क्या आप कभी विचार कीजिएगा बैठ करके इन बालों को हम इतना संभालते हैं अगर बाल टूटकर थाली में आ जाएं तो खाओगे आप नाखूनों को महाराज भगवान मालिक आज के जीवन में तो नकली नाखून भी होते वो बड़े बड़े नाखून एक देवी के बड़े नाखून थे मैंने पूछा मैया इनको कैसे इतना सुंदर बना के रखती हूं बोले रोज सफा करती हैं सुबह और रोज इसमें क्या रंग लगाते हैं अलग अलग रंग आप इतना संभालते हो नाखूनों को कट कर ये थाली में आ जाएं तो भोजन कर पाओगे अच्छा शरीर में एक भी सुंदर पदार्थ आपका हो तो हमें बता दीजिए एक भी खाल है मांस है मल है मूत्र है अस्थि है एक भी आपको बताएं कोई सुगंधित पदार्थ नहीं इसमें कोई सुंदर नहीं है अब इसके साथ अज्ञानता के कारण जो हमारा राग हो गया है हम इसको अपना ही समझने लगे हैं हम स्वयं हो गए ये समझने लगे हैं तो इसका हमारा परित्याग करो अब दूसरा साधन ध्यान दो ममता का परित्याग करो अहंता विचार से कि शरीर हमसे अलग है मैं शरीर का रहने वाला हूं यह रटने की जरूरत नहीं है आप दिन भर रटते रहो मैं शरीर नहीं हूं मैं शरीर नहीं हूं मैं शरीर नहीं हूं ये रटने से काम नहीं बनेगा एक तो महाराज और विचार हमने तो एक संत से सुना हमको बड़ा विलक्षण लगा बाद में लगा कि हम लोग भी इसी क्वालिटी के हैं एक संत के मुखारविंद से हमने सुना कि वो संत महाराज जंगल में रहते थे और जंगल में उन्होंने देखा कि एक बहलिया आता है सब पक्षियों को फंसाता है ले जाता है तो संत ने विचार किया दि बहेलिए को मैं मना करूंगा कि इनको मत ले जाओ तो वो तो हिंसक प्राणी है उसकी जीविका है वह हमसे ही द्वेष करेगा तो जंगल में रहना मुश्किल तो उन्होंने प्रयास किया और तोता को मैना को पकड़कर रखा जो बुद्धिमान ग्रहण करने के सामर्थ्य रखने वाले पक्षियों को और रटाया बहलिया आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा किंतु हम नहीं फसेंगे। बड़े प्रसन्न हुए सब तोता मैना रटने लगे महाराज बहलिया आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा हम नहीं फसेंगे। उन्होंने छोड़ दिया सब पक्षियों को अब कोई इस डाली में कोई उस डाली में सुबह से शाम तक यही रटता है बहलिया आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा हम नहीं फंसेंगे बहलिया आया तो बोला गजब हो गया सब पक्षियों को बोध हो गया अब ये तो एक भी नहीं फंसेंगे हमारी तो जीविका चली गई दूसरे बहलिये ने कहा बाबरे से रट्टू तो होता ये अरे काय को डरता बिछा के जाल तो देख और जाल बिछाया दाना डाला सारे जो पड़ रहे थे बैठ करके वृक्ष में सब आए और आकर के सब फंस गए फस गए उसने जाल में फसाया लेकर चल पड़ा फंसे भी हैं तब भी बोल रहे हैं बहलिया आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा किंतु तो हम नहीं फंसेगे महात्मा ने देखा और देख करके कहा ये देखो दैनी दशा तो ये जो रट्टू तोता वाला मामला होता ना जब तक विचार में ना आए चिंतन में ना आए तब तक वही बहलिया वाला खेल है हमारे जैसे बहलिया कुमार फंसाने काल आएगा संत सिखाते रहेंगे आप सीखते रहोगे रट रट के हम शरीर नहीं है हम शरीर नहीं है एक सज्जन यहां अभी आज तो नहीं है हमारे पास आते थे बड़े वेदांत निष्ठ विचार निष्ठ हमसे आकर के कहते थे महाराज महाराज जी का नाम लेकर के आप तो वो तो वेदांत की बात करते थे आप भक्ति उपासना की बात ज्यादा क्यों करते हो आप वेदांत बोला करो और हम तो शरीर है ही नहीं तो जब शरीर नहीं है तो ये क्या कौन भक्ति करेगा कौन ज्ञान करे कौन ये करेगा तो हमको लगा विनोद सूझा वैसे उम्र में बड़े थे बाद में हमने गलती मांगी उनसे हमको विनोद सूझा तो हमने कहा तुम महामूर्ख हो जो इतना कहा महामूर्ख हो तो उन्होंने कहा तुम्हारे जैसे महात्मा हमने बहुत देखे और महाराज इतना तिल मिला गए पांच माले में थे इतना तिलमिला गए इतना महामूर्ख कहने से तो जब तिलमिला गए तो हम सोचे कि हमारा प्रहार ठीक रहा तो बाद में हमने हाथ जोड़कर कहा हमसे गलती हो गई आप बैठो तो सही बैठे तो हमारे पिता की उम्र के तो मैंने कहा कि अभी आप कह रहे थे मैं शरीर नहीं हूं तो जब शरीर नहीं हो तो मैंने तो शरीर को महामूर्ख कहा है तुम्हें थोड़ी कहा है तो हंस करके बोले तुम्हारी तो परीक्षा ले रहे थे हमने कहा मैं परीक्षा नहीं ले रहा था मैं तो ऐसे ही बोल रहा था तुम्हारा तो जी रटने से काम बनने वाला नहीं है अब हम रटकर तैयार करने के हम शरीर नहीं है हम हड्डी नहीं है हम मांस नहीं है हम ये नहीं हम ये नहीं ऐसे काम नहीं बनेगा निश्ट, बिल्कुल निश्चय बुद्धि में निश्चय हो और जिस दिन ये बुद्धि में निश्चय हो जाएगा और ये होगा नारायण गुरु कृपा से ही गुरुकृपा से सहेज होगा हम लोगों ने कभी नहीं लटा है कभी माला लेकर नहीं बैठे कि हम शरीर नहीं है अममुक नहीं है हम अमुक नहीं है ये गुरुजनों की कृपा से सहज होगा अब दूसरी ओर ध्यान दीजिए जो दुख का दूसरा कारण सबसे संसार में बड़ा दुख का कारण अपना शरीर ही अब दूसरा कारण संसार की ममता है ममता का ही प्राय जहां मेरा पना है वही दुख है वहीं अशांति है देखो हम लोग पेपर पढ़ते हैं अभी कई पेपर भी पढ़ेंगे कि अमुक जगह इतनी बाढ़ आई 200 आदमी बर गए आप कभी रोगे नहीं रोगे किंतु अगर उस शहर में रहने वाला अपना कोई रिश्तेदार हो तो रोगे कि नहीं रोगे हमको तुम्हारा सच्ची घटना बता रहा हूं कि जब अमेरिका में आतंकवादियों ने हमला किया था ना बिल्डिंग में उस समय हमारी कथा बेंगलोर में चल रही थी तो जिनके घर में मैं रुका था संयोग से उनके रिश्तेदार उसी बिल्डिंग में थे कोई तो अब जब मैं कमरे से नीचे आऊं तब वो महाराज बड़े टेंशन में टीवी के सामने बैठे हैं टेलीफोन पर बैठे हैं दो दिन तक भोजन नहीं बना उनके यहां अब वो भोजन नहीं बना तो अपने राम को तो भूख लगती थी अब उनको दुख अपने को तो कोई दुख था ही नहीं क्योंकि वो जो बिल्डिंग में रहने वाले थे वहां कोई नहीं था हमारा मैं एक दिन सोचने लगा कि एक ही घर में हम सब रह रहे हैं इनको रात्रि में नींद नहीं आती दिन में बेचैन रहते हैं लोग क्या हुआ क्या हुआ और अपने राम खूब सोते हैं भूख भी अपने को खूब लगती है बात क्या है तो मैं सोचने लगा सोचते सोचते मुझे लगा कि श्रवणानंद अगर तुम्हारा भी चेला कोई उसमें होता तो जरूर दुख होता अब देखो चेला से भी संबंध बन जाता है चेला ऐसा नहीं कि आप लोगों का संबंध होगा ममता का भाव होगा लाल वस्त्र वाले को नहीं होगा अरे महाराज ये दिल की गुंदरी किसी की भी कहीं सिल सकती है सजगता जितनी दूसरे लोगों को है उतने साधु को भी है और साधु को तो ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है गृहस्थ से ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता साधु को है आप कहोगे गृहस्थ से ज्यादा क्यों है गृहस्थ का तो अपना परिवार है वहां राग हो जाए कोई बात उतनी नहीं है और यहां तुम्हारा तो जो राग हो गया तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का घर भी छूट गया और वो तुम्हारा तो वहां का सुख मिला नहीं और जो अध्यात्म का सुख मिलने वाला था अगर किसी से भी अटैचमेंट हो गया तो वो भी गया तो ये तो धोबी का कुत्ता हो गया ना घर का न घाट का रहा तो इसको तो ज्यादा सजगता की आवश्यकता है तो निवेदन कर रहा था ये ममता का भाव जहां आएगा वहां निश्चित रूप से दुख का सृजन होगा अब ममता को मिटाएं कैसे अहमता को मिटाएं असार चिंतन करके और नश्वर चिंतन करके अब ममता को कैसे मिटाएं ममत्व तो का भाव वहां उत्पन्न होता है जहां से सुख का सृजन होता हुआ नजर आता है अब देखो पति को पत्नी से सुख और पत्नी को पति से सुख मिलता हुआ नजर आता है तो राग है मां बाप को बेटों से सुख बेटे को माँ बाप से सुख तो अब ये संत कुठाराघात कर रहे हैं इस परिवार के संबंधों पर आप लोग नाराज मत होइएगा और नाराज हो जाइएगा तो आज हमारी तरफ से मालपुआ बना के खा लीजिएगा क्योंकि अपने राम दक्षिणा के लिए तो कोई बात कहते नहीं है इसलिए सच्ची बात बोलने में हमको कोई झिझक नहीं है संसार के जितने संबंध हैं एक्स वाई जेड ये सारे के सारे संबंध नारायण अपने को यदि उससे सुख न मिले तो ये संबंध उसी दिन समाप्त हो जाएंगे आप विचार करके ले जाया सुता दिसु सदा ममताम विमुंच मन पत्नी अच्छा भाई यहां पत्नी शब्द का जाया शब्द का प्रयोग कर दिया गया तो आप लोग ये मत समझना कि पति में वो बात नहीं है जो धारणा पत्नी में है वही पति में है आप लोग कहोगे ऐसे कैसे महाराज हम बचपन में वो जिन महात्मा के पास में रहते थे आपको भी संसार से वैराग्य करना हो तो यहां चौख हम अपने वेंकटेश प्रसो बंबई का ही है उससे वो ग्रंथ प्रकाशित हुआ है आप लोग भी पढ़ सकते हो उसका नाम ज्ञान वैराग्य प्रकाश है उस ग्रंथ का नाम ज्ञान बैराग्य प्रकाश तो जब मैं छोटा था तो पूज्य स्वामी जी महाराज हंसानंद जी महाराज हमको कहते थे ये पढ़ के सुनाओ तो अब ये गुरुजन जब कहते हैं शिष्य को ये पढ़ के सुनाओ तो उनको सुनने की जरूरत नहीं है वो सोचते हैं, इस, इस विधा से ये पढ़ेगा तो उस ग्रंथ में महाराज संसार की सच्ची सच्ची घटनाएं लिखी है सच्ची सच्ची घटना प्रमाण सहित कब कहां घटना घटी है तो उसमें एक घटना बड़ा बड़ी विलक्षण है भगवान न करे आप लोगों के साथ किसी के घटे उसमें घटना का वर्णन है कि एक नौ युवक एक महात्मा के पास जाता था और जब महात्मा के पास जाना आना ज्यादा हो ज्यादा हो गया आना जाना तो उसके मां बाप डर गए क्योंकि घर में आए तो वैराग्य की ही बात करे तो मां बाप को लगा कि कहीं बाबा जी न बन जाए मैं तुम्हारा देखता हूं लोगों को महात्मा तो अच्छे लगते हैं किंतु अपना कोई प्रेमी महात्मा बन जाए ये अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है सत्संगी महाराज बने पड़ोसी सत्संगी बन जाए तो अच्छा है घर में शांति रहेगी बगल में अपने तो जैसे वैसे ही बने रहे तो मैं निवेदन कर रहा था कि महाराज मां बाप ने उस नवयुवक का कर दिया विवाह और विवाह कर देने के बाद पत्नी आ गई पत्नी बड़ी सुंदर थी सुशील थी सेवा संपन्न थी उसने महाराज बड़ी सेवा की उसने युवक की बड़ा प्रेम किया तो उस सेवा के संसद महाराज चक्कर में और माता पिता ने सिखा दिया था कि बाबरीश इसको बाबा जी की आमद जाने देना बाबा जी की आ जाएगा तो हो सकता है गृहस्थी चूक टूट जाए तो उस कहीं जाए किंतु तो बाबा जी के आ जाने का नाम ले तो कुछ न कुछ अभिनय कर लेती थी जाने नहीं देती थी एक दिन महाराज बाबाजी लोग भी बड़े विलक्षण एक दिन बाबा जी महाराज कई वर्षों के बाद मिल गए बाजार में मिल गए उसने प्रणाम किया तो बाबा जी ने कहा कहो भाई योगेश क्या बात है अब आते नहीं हो तुम सत्संग में और मिलते नहीं हो उसने कहा महाराज जी पत्नी इतनी समर्पित मिल गई है इतना प्रेम करने वाली मिल गई है कि मैं उसको छोड़कर यदि जाता हूं तो रोने लगती है बहुत प्रेम करती है मुझे तो कई बार डर लगता है कि कहीं मैं छोड़कर चला गया तो मर न जाए महात्मा सोच लिए कि ये तो ममता में फंस गया महात्मा ने कहा कहा कि वो सच्चा प्रेम करती है कि झूठा तुमको पता है अरे बोले सच्चा प्रेम करती बोले देखना चाहते हो नवयुवक ने कहा तुम क्या दिखाओगे मैं रोज ही देखता हूं उन्होंने कहा जो देखते हो झूठा है तो कहा कैसे आप कैसे दिखाओगे बोले आना कुठिया में महाराज कुटिया में गए और जब मैंने ये पढ़ के उनको सुनाया तो महाराज जी ने बताया कि एक विद्या ऐसी होती है एक युक्ति ऐसी होती है कि व्यक्ति प्राणायाम साध ले और साध करके आप लोग युक्ति करके देख सकते हो युक्ति हम बता देते हैं आपको भी कभी प्रयोग में लाना हो तो ला सकते हो ये जैसे रुमाल है ना ये रूमाल इससे थोड़ा बड़ा कपड़ा लीजिएगा और बड़ा कपड़ा लेकर के बगल में यहां दबा लीजिएगा बगल में तेजी से कठोरता से दबाइएगा फिर वैद्य नहीं वैद्य का बाप भी नाड़ी नहीं ढूंढ पाएगा वैध्य का बाप भी नाड़ी नहीं ढूंढ पाएगा मिलेगी नहीं नाड़ी उसको हमने ये प्रयोग किया है ऐसे करके आप यहां से नस दब जाएगी तो उसका यहां प्रभाव पता नहीं चलता है एकदम पता नहीं चलता है तो महात्मा जी ने हमको कई विद्याएं महात्माओं ने सिखाई युक्ति की महाराज एक महात्मा ने तो हमको बताया कि रेत में कैसे मिठास पैदा कर दी जाए रेत में कैसे आग लगा दी जाए किंतु ये हम करते नहीं है क्योंकि महाराज हम करेंगे तो हमारा अध्यात्म छूट जाएगा जिसलिए घर द्वार छोड़े हैं क्योंकि दुनिया उन्हीं के पास भागती जिनको चमत्कार दिखाने वाली विद्या हो और ये है सब ठग विद्याई, तो और उसमें कुछ नहीं है तो महात्मा कई हमको युक्तियां मिलते सिखाते थे तो मैं निवेदन कर रहा था कि महाराज उन्होंने महात्मा ने उस युवक को सिखाया और सिखा करके प्राणायाम करना सिखाया और दो दो घंटे का प्राणायाम तक अभ्यास करा दिया अब वो नव युवक को कहा कि तुम घर में जाकर कहना अपनी पत्नी को कि मालपुआ बनाओ और खीर बनाओ और जब मालपुआ खीर बन जाए तब कहना मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है तो जल्दी से कुछ दवा लाओ और वो दवा लेने के लिए जाए तो थोड़ा तड़फड़ाने का नाटक करना और प्राणायाम साध लेना महाराज उसने वैसे ही किया अब उधर खीर बन गई थी मालपुआ भी गरम गरम बन गए थे इसने आकर के देखा कि तड़फड़ा रहे हैं थोड़ी देर के बाद शरीर तो महाराज ठंडा पड़ गया नाड़ी आड़ी देखी तो सोचा कि शरीर छूट गया उसने कहा कि अभी रोना प्रारंभ करूंगी तो पड़ोसी आएंगे लेकर चलने का समय होगा तो कई घंटे लग जाएंगे तब तक खीर और मालपुआ तो ठंडे हो जाएंगे और भूखे रहना पड़ेगा रिश्तेदारों के सामने खा नहीं सकते तो पहले मालपुआ खा लिया जाए खीर खा ली जाए फिर रोना प्रारंभ किया जाए तो उसने मालपुआ खाया खीर खाया धीरे से देख रहा था क्या हो रहा है और अब रोना प्रारंभ किया वहां तो एक घटना और भी वर्णित है वहां यह कि लकड़ी का खंभा था उस खंभे में उसने पैर फंसा रखा था और जब पैर फंसा रखा था क्योंकि खंभे के पास बैठा था तो बहुत विचलित हो रहा था और जब महाराज सब लोग आए तो कई घंटे हो गए थे तो पैर निकले ही नहीं तो लोगों ने कहा भाई लाओ कुल्हाड़ी इस खंभे को काट दो जिससे पैर निकल पड़े तो देवी जी रोती रोती आई और कहा कि खंभा बनाने वाले चले गए अब कौन बनाएगा एक प्रार्थना है हमारी कि आप इनका शरीर तो जलना इनका पैर काट दो जब पैर काटने का नंबर आया तो जग गया वो और जग करके बोला कि बस बस हमको पता चला गया संसार का स्वरूप क्या है और तुरंत घर से निकल गया नारायण ये संसार की सच्चाई है हमको पता है कई पत्नियां हमसे प्रार्थना करती हैं कि महाराज जी आप ऐसा कोई मंत्र बताओ जो हमारा पति मर जाए हमको कई दृष्टांत पता हैं आप कहोगे कैसे क्यों ऐसी बात होती है अब चार साल से पांच साल से छह साल से बिस्तर पर हो और महाराज अब सुधरने की हालत ना हो तो व्यक्ति तो यही कहता है हे भगवान इनको उठा लो तो घर में शांति आए क्यों शांति आए क्योंकि अब सुख की आशा उससे नहीं है महाराज नव जो श्रुतियां बोलती है ना ये सारा का सारा संसार सुख की कामना से जो बंधा हुआ है ये पत्नी सुखरूप है इसलिए पत्नी से प्रेम है हमने तो महाराज प्रत्यक्ष देखा है ये देख करके ही वैराग्य की धारणाएं हुई हमारे सगे भाई की उस समय में संन्यास नहीं लिया था पत्नी का देहावसान हो गया डाकुओं ने मार डाला अब मार डाला अब हमसे तीन चार साल बड़ा होगा और चार साल भाई बड़ा होगा जब मैं उसके उसमें गया वृंदावन आ गया था लाल वस्त्र नहीं लिया था जब मैं उसके उसमें गया मरघट में उसकी पत्नी जलाई जा रही थी तो हमारे रिश्तेदार उसको कहते थे तुम चिंदूर नहीं रहा था चिंता मत करो तुम्हारा विवाह हम दूसरी जगह करवा देंगे और वहां विवाह की भी चर्चा होने लगी मैं बैठ के सुन रहा था विवाह की भी चर्चा होने लगी तो मैंने सोचा श्रवणानंद यही संसार है अभी बिचारी ला ठंडी नहीं हुई है उसके पहले विवाह की तैयारियां भी हो गई ये दोनों तरफ का खेल यही है संसार को यदि सजग होकर के रागवान बनकर देखोगे तो संसार का राग पता नहीं चलेगा तो वही राग की साली बनिएगा तो कि ये कहते क्या हैं? बोले कि संसार की ममता का परित्याग करो कि ये मेरा है ये पत्नी मेरी पति मेरा बेटा मेरे बेटियां मेरी ये जो मेरा मेरा का संबंध जहां हो जाएगा वो दुख के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है जायाता सदा ममता तो क्या करें बोले चिंतन करो कि सारा का सारा संसार क्षण भंगुर है और वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठ वैराग राग के रसिक बनो आज मैं पढ़ रहा था अपने महाराषि को हमारे महाराषि के तो भी आर्स ग्रंथ जैसे लगते हैं अब इस प्रसंग को मैंने कितनी बार पढ़ा शायद मुझे भी नहीं पता होगा किन्तु जितनी बार पढ़ता हूं उस बार नया कुछ मिलता है तो आज भागवत दर्शन में पढ़ रहा था सुबह सुबह बैठ करके यहां आने के पूर्व हमने कहा प्रसंग देखे महाराज जी ने क्या कहा इस विषय में तो हमारे महाराज जी कहते हैं कि बिना रसिक बने तो नहीं रह सकते किसी ने किसी के रसिक बनना पड़ेगा किसी ने किसी का भक्त बनना पड़ेगा तो क्या करे बोले वैराग राग के रसिक बन जाओ बैरागराग के रसिक बनने का अभिप्राय क्या है बोले कि वैराग को मासुक बना लो मासुक बना लो और स्वयं वैराग के आसिक बन जाओ देखो वैराग है मासुक और अपने हैं उसके आसिक महर्षि ने कहा मासुक माने जानते हो जो महासुख सो मास, मासिक आसिक और जो महाराज जिसके जीवन में आशा लगी है कि सुख मिलेगा वही तो आसिक है आशा लगी होती तभी तो आसिक बनता है तो मासूक बनाओ वैराग्य को और स्वयं उसके आसिक बन जाओ बैराग राग रसिको बैराग राग के रसिक बनो बैराग राग के रसिक बनने का अभिप्राय वैराग मने मैं निवेदन पुनः करूं आप ब्रह्म में मत पड़ जाइएगा कि कपड़े रंगने का नाम वैराग्य होता है मुझे स्मरण है जानकारी है मैं की दृष्टि से नहीं कह रहा हमारे कितने परिचित महात्मा हैं जो बिल्डर हैं बिल्डर जी वृंदावन में मकान खरीदते हैं और बेचते हैं जमीन खरीदते हैं और बेचते हैं जमीन लेकर ले लेकर डाल रखा है पूछते हैं क्यों डाला है बोले जब भाव बढ़ जाएगा तब बेच दूंगा तो ये लाल कपड़ा लेने के बाद क्या महात्मा हो गया क्या इसका नाम महात्मा है क्या कि जमीन लेकर के बाद में बेच देंगे महात्मा माने वैराग माने क्या बैराग माने अभिप्राय है कहीं भी अहमता न हो और कहीं भी ममता न हो अहमता और ममता की शून्यता का नाम ही वैराग्य है अगर आपकी हमारे महाराष्ट्र का एक वाक्य है अगर कोई सन्यासी यह कहे कि यह हमारा आश्रम है और ये हमारे अमुक एन से हमारा बड़ा प्रेम है व्यक्ति स्थान और वस्तु के साथ तीन चीजें व्यक्ति स्थान और वस्तु के साथ यदि अटैचमेंट है हमारा तो हम सन्यासी नहीं हैं बैरागी नहीं हैं और चाहे कुछ भी हो अब हम क्या हैं ये बात हम नहीं कह सकते तो ध्यान देने लायक मूल में बात ये है जहां बैराग राग रसिक की बात है वहां लाल कपड़ा पहनने की बात नहीं है दाढ़ी मूछ रखाने की बात नहीं है आभूषण को ये बाहर के पहनने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अहमता भी अंतकरण का विषय है और ममता भी अंतकरण का विषय है तो अहमता और ममता ये अंतकरण में रहने के कारण आपको अंतकरण से ही मिटाना पड़ेगा ये बाहर से मिटाने की आवश्यकता बाहर ये लक्षण दर्शाने से और खतरा है इसलिए बैराग राग रसिक बने और एक बात और भी कही धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान महाराज ये भी श्लोक बड़ा क्रांतिकारी है इसकी चन, चिंतन धारा हम कल प्रस्तुत करेंगे ये भी श्लोक साधकों के लिए क्रांतिकारी है अधिकतर जो साधक हैं साधक माने जो परमात्मा की ओर बढ़ना चाहते हैं सच्चे सुख को पाना चाहते हैं उनके चित्त में कई बार विडंबना होती है कि हमारा धर्म हम कैसे छोड़ दें ये हमारा कर्तव्य हम कैसे छोड़ दें कर्तव्य हम नहीं छोड़ेंगे हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे तो हमारा कर्तव्य क्या है हमारा धर्म क्या है और किस स्थिति में हम हैं इस पर प्रकाश गोकर्ण जी महाराज ने अपने आत्मदेव को महाराज अपने पिता को ही शिष्य बनाकर के हम सब कल्याण के लिए ये धारा वहाई है ये श्लोक भी बहुत क्रांतिकारी है आज हम इसके के अक्षरों पर विचार कर रहे थे धर्म क्या है और कैसे इसका चिंतन किया जाए कैसे इसका त्याग किया जाए परम धर्म क्या है साधु पुरुषों की सेवा क्या है काम की तृष्णा का कैसे परित्याग किया जाए साधुओं की कैसे सेवा की जाए ये सब श्लोक में बताया गया है इसकी विचारधारा क्रम प्रस्तुत करेंगे अपने आराध्य श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में यही प्रार्थना है हमारी मति रति गति बस उन्हीं के चिंतन में लगी रहे उन्हीं के स्मरण में लगी रहे यही हमारी उनसे प्रार्थना है इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी बाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित बोलो भगवान की जय भगवान की भगवा